यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय उसके बाद भगवान श्री राम अपने मित्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं संकुल मकर उ जाती अति अगा बहु भाती मित्रों यह जो समुद्र है इसमें बड़े बड़े जंतु हैं बड़े बड़े मगर मस्य, कच्छप हैं करिय देव जो हो ये सहायी तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा देव यदि सहायक होगा तो तुम्हारी यह बात तुम्हारा संकल्प पूरा होगा यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं प्रभु की बात सुनकर इतने उतावले हो रहे हैं कि उधर जनकनंदिनी श्री सीता बंदी होकर इतना दुख भोग रही है और प्रभु समुद्र के किनारे बैठकर कर अनशन करेंगे प्रार्थना करेंगे विभीषण कह रहे हैं यह समुद्र आपके कुल गुरु है इसके साथ साथ प्रभु ने यहां तक कह दिया कि देव सहायक होगा वे तो स्पष्ट बोलने के अभ्यस्त हैं बस गोस्वामी जी ने कहा मंत्रण यक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनियत दुख पावा तब भगवान श्री राम से उन्होंने सीधे कहा नाथ देव कर कवन भरोसा सिंधु वे इतने हैं। बोले, पर भरोसा करना आवश्यक होता है क्या आक्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा दीजिए जब उन्होंने यह वाक्य कहा तो प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा सारे शास्त्रों में दैव की महिमा का वर्णन नहीं है क्या उन्होंने कहा कि हां महाराज वह कुछ लोगों के लिए है किसके लिए है बोले का दर मन कह एक धारा आलसी पुकारा ये जितने आलसी हैं सब देव ही दैव तो किया करते हैं ये देव देव करने वाले तो कभी किसी कार्य में सफल नहीं होते यह जो देहाभिमान देहाध्यास का समुद्र है उसको कैसे पार करें इस संबंध में दो मत है एक मत है विभीषण का और दूसरा लक्ष्मण जी का विभीषण कहते हैं कि उपवास कीजिए प्रार्थना कीजिए अब इसे सांकेतिक अर्थों में यदि देखें तो एक पक्ष यह मानता है कि शरीर से जुड़ा हुआ जो अभिमान है उसका प्रार्थना के द्वारा उपवास के द्वारा सदुपयोग करना चाहिए इसलिए हमारे यहाँ उपवासों का बड़ा महत्व है व्रत का बड़ा महत्व है उसके द्वारा कम से कम पंद्रह दिन में एक बार महीने में एक बार लंबे समय में कम से कम एक बार तो शरीर की भूख प्यास से ऊपर उठ जाए यह एक अभ्यास है क्योंकि नित्य तो यह हम अनुभव करते हैं कि भोजन किए बिना नहीं रह जाएगा पानी बिना पिए नहीं रह जाएगा पर जब हम पर उपवास जब हम उप, वह उपवास करते हैं तो उसका अर्थ है कि उस समय इस शरीर से ऊपर उठ जाते हैं अब उत, उठने कितने लोग हैं उठते कितने लोग हैं यह बात तो अलग है लोग व्रत करते समय भी योजना बनाते हैं कि कल क्या करें बनेगा और उसकी लंबी सूची होती है फिर उस दिन भी कितना स्वादिष्ट फलाहार हो ऐसा सोचते हैं वे लोग तो उपवास करते हुए भी देह के ही चिंतन में डूबे हुए हैं कभी कभी वे परंपराएं भी एक नए स्वाद के या देह की एक नई पूजा के रूप में परिणत हो जाती है पर उपवास का उद्देश्य बड़ा पवित्र है निरंतर हम यह देखते हैं कि हम शरीर के अनुसार चलते हैं पर व्रत के दिन हम यह अनुभव करें कि नहीं आज हम शरीर की इच्छा के अनुकूल नहीं चलेंगे हम शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे। एक पक्ष यह है